लोचन साह जी हमारे साथ उपस्थित हैं और पेशे के साथ साथ आपकी हॉबी है कविताएं लिखना कविताओं को पढ़ना ये आपकी रुचि का विषय है तो आज हम लोग डॉक्टर पंकज जी से बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते स्वागत है नमस्ते ओम शांति कैसे हैं डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं जी जी जी और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आनंद में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं थोड़ा सा समय और अब तो हम हमकाश प्राप्त कर चुके हैं अच्छा। और हमारी मर्जी जब तक है तभी तक हम वहाँ ट्रस्ट में सेवा देते हैं अच्छा अच्छा कौन सा ट्रस्ट है ये एनसी सी ट्रस्ट करके है हाँ हा। हाँ। तो उसमें आप सेवा देते हैं देते हैं बिल्कुल लेकिन अभी अपना निजी तौर पर सेवा देते हैं अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल तो डॉक्टर मैं चाहूँगा कि आपका जो स्पेशलिटी रहा इस चिकित्सा विभाग में तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए हाँ वो तो औषधि मेडिसिन के ही ऊपर होता है और मेडिसिन मानव के जो रोग हैं रोग तो हवा पानी और जल के माध्यम से होता है जी जी जी इसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है वैसे तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल है लेकिन कुछ हानिकारक होते हैं बिल्कुल बिल्कुल कभी हम बीमार होते हैं दो बैक्टीरिया के आपसी संघर्ष की वजह से चूँकि उसमें भी एग्जिस्टेंस की बात होती है बिल्कुल बिल्कुल फिर कुछ मेडिसिन का प्रयोग है, फिर ठीक हो जाते हैं रोगी खुश हो जाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारे रोग जो हैं हवा पानी दूषित होने से होता है और इस वजह से फिर इन हो जाता है और इनबैलेंस को फिर से बैलेंस करने के लिए हमें जो है डॉक्टर हेल्प करता है जो ट्रेन करके हमें जो है इस विषय को अच्छी तरह से ट्रीट करता है तो अब आइए मैं चाहूँगा कि जैसे आपकी हॉबीस है लिखना तो ये कहाँ से कब शुरू हुआ थोड़ा सा बताइए मैं विज्ञान के विद्यार्थी हूँ हमेशा विज्ञान से ही जुड़ा रहा हूँ आप तो जानते हैं विज्ञान में अनुपरमाणु के ही सब क्रियाविधि होते हैं जी जी जी। मेरी बहन वो सुमितानंद पंत की कुछ कविताएं पढ़ती थी जब अच्छा, वो अपनी अच्छा। स्कूल में थी <laughs> तो वो पढ़ती थी मैं सुनता था और ठंडे प्रदेश में रहने के कारण रजाई से कवर रहता है आ, लेकिन आवाजें तो आती ही रहती है बिल्कुल बिल्कुल तो मैं उनकी बहुत सारी चीजों को सुना फिर मुझे लगा कि मैं भी कुछ लिखूं, कभी बनूं, <laughs> फिर शुरू हो गया लिखना और संजोग बस आज हम आप सबके बीच हैं अपनी रचनाओं के साथ बिल्कुल बिल्कुल तो डॉक्टर साहब एक सुंदर रचना जो आपको बहुत करीब से आपने उसको लिखा है तो उसके बारे में बताइए और फिर उसको सुनाइए हम जिस रचना का पारायण करने जा रहे हैं जी वह जीवन का आधार है और उसमें जीवन को जिस रूप में मैंने देखा है हुँँ. और उसी की संबंध में मैं आपको बता वो रचना संबंधित है हुँँ. क्योंकि जीवन का आधार तो आत्मा ही है और शरीर तो एक प्रगतिशील गतिशील और नासवर सब्सटेंस है और मैंने बराबर ये महसूस किया है दुखित होकर कि जीवन स्थिर नहीं है मुझे भी एक दिन यहां से जाना होगा इसी संदर्भ में बहुत सारे ऋषि मुनियों के संदेशों उपदेशों को सुना और फिर जो मेरे भीतर एक भावना जागी है उसी की अभिव्यक्ति है बिल्कुल बिल्कुल कविता का शीर्षक है आत्मा पंक्ति है जीवन के अविराम प्रवाह में आवृत्ति बदल बार बार खुद को देखते हुए सोचता हूँ आखिर क्यों वह सस्ते संस्कार की तुलिका से लगा है रचने अमित सत्य का विकृत रूप जीवन के अविराम प्रवाह में आवृत्ति बदल बार बार खुद को बहते देख सोचता हूँ आखिर क्यों वह सस्ते संस्कार की तुलिका से लगा है रचने अमित सत्य का विकृत रूप जब भी मानवता आती है विषय बन चिंतन में खुद को जीवन से दूर खड़ा महसूसता हूं एक सेतु जो रौंदा रहा दोनों ओर से इस त्रिविध ज्वाला की नदी पर जो रौंदा रहा दोनों ओर से इस त्रिविद्ध ज्वाला की नदी पर मांसल आकांक्षा के पुल बांधने से क्या अंजलि हो जाएगी उद्भावना से अविरंजित नहीं नहीं घर तो एक प्रतीक है जिसके सहारे सभी अपनी अपनी अभिव्यक्ति तमोरजो रजो अभिनय से है करता व्यक्त क्योंकि है मिलती इसी से सृष्टि को गति तभी तो महर्षियों ने तभी तो महर्षियों ने सभी को साधना उपासना और आराधना के मार्ग पर तब तक चलते रहने का दिया संदेश जब तक न प्राप्त हो वह अज्ञात एक पुरुष जब तक न प्राप्त हो वह आज्ञात एक पुरुष डॉक्टर साहब बात ही सुंदर रचना आपने सुनाया जहाँ पर आत्मा के अभिव्यक्ति को आपने बताने की कोशिश की इसमें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आ, आज के समय में जो आ, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं चिकित्सा विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है लेकिन इसके साथ में उतनी ही ज़्यादा अलग अलग टाइप की बीमारियाँ चैलेंजेस भी हैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है क्या इसको देखिए हम लोग अगर बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करते जा रहे हैं तो फिर बीमारियाँ हमें कंट्रोल में कर लेना चाहिए अब भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड को उतना ही चैलेंजेस पहले जैसा ही हैं कि नई बीमारियाँ आ रही हैं और ठीक नहीं हो रही हैं डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है लोगों का अधीनता बढ़ती जा रहा है हाँ. विज्ञान लोगों की आधीनता को समाप्त कर सेवा के लिए होना चाहिए था वो वैसा बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखा नहीं रहे दूर था, था। था। दूर तक दूर तक तो आप क्या इस कर, इस भावनाओं को को देखकर देखकर तरह की सिचुएशन आप क्या बताना चाहेंगे देखिए ये जो वातावरण है हु, हु, हु, हु. जिससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं जी और भीतर से भी प्रतिक्रियावान हो जाते हैं बाहर से भी होते हैं चूंकि बीमारियाँ खत्म होती नहीं है बिल्कुल और सबसे बड़ी चीज है हुँ, हुँ, कि जो हमारा खान पान है, है जीवन शैली है हुँ, हुँ, उसमें हम अपने विचार जो व्यक्त करते हैं, उसका तरीका एकदम उल्टा है हुँ, हुँ, हुँ, कहीं क्रोध आवेश हम प्रतिशोध की भावना रखते हैं और यहाँ तक कि जो हम भोजन जैसा करते हैं हुँ, वैसा हुँ, ही हमारा शरीर होता है मन होता है विचार होता है भी, भी, तो हम विचारों पर संयम नहीं रखते हैं हुँ, हुँ, अपनी संवेदना या अभिव्यक्ति का प्रबंधन नहीं करते हैं बिल्कुल क्या बोलना है कब बोलना है कैसे बोलना है यहाँ तक कि हम घर से बाहर निकलते हैं सड़कों पर जाना है तो हमारा व्यवहार क्या होगा एक छोटी सी एग्जांपल की बात है कि जब हम रेड लाइट पर रहते हैं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट रहती है तो अन जब हम डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है हमारा फिर भी ईंधन होता है तो पोल्यूशन तो होता ही है और सर्वप्रथम तो ये है कि स्वस्थ रहने के लिए विचारों का संयम बहुत जरूरी है खान पान भोजन और भोजन की शुद्धता बिल्कुल इसके साथ साथ भोजन बनाने वाले के भी जो मनोभाव हैं वो बहुत ही संयमित होनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल और किसी एक भावना के लिए ही भोजन नहीं होती है नहीं। भोजन समाज के लिए होता है समाज में शांति प्रसन्नता विकास और प्रगति के लिए हम भोजन करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है भोजन करके और यही कारण है कि जीवन में रोग की विविधता हो गई है और अनिश्चित हम रूप से मानसिक रूप से बीमार रहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार रहते हैं जीवन की आपाधापी इतना प्रभावशाली हो गया है कि मेरे जीवन के भीतरी जो शांति उसको भंग कर चुका है जब भीतर की शांति भंग होगी तो आप स्वस्थ रहना आपका मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारा जीवन शैली है आज के समय में और किस तरह की बातें हैं ये आपने बताया और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा जीवन को समझना होगा जानना होगा और वर्तमान परिवेश को देखते हुए हम अपने अभीचारों को उसके ऊपर काम करना है जितना विचार हमारे शुद्ध होंगे और जितना हम खान पर ध्यान रखेंगे जितना हम अपना सराउंडिंग को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे उतना ही हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं अगर इसमें से कहीं ना कहीं थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हम आज नहीं तो कल किसी न किसी बीमार के शिकार हो जाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब काफ़ी रचनाएं है लिखते हैं और आगे एक संकलन करने का विचार है उनका और हमारी और से ढेर सारी शुभकामनाएं और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि एक और सुंदर रचना जरूर सुनाई हमें <laughs> मैं अपनी दूसरी जो रचना है जी वो मौन के प्रवाह शीर्षक से है क्या बात है हम इसलिए इस कविता का पारायण कर रहे हैं आप सब लोगों की सेवा भाव से बिल्कुल चूंकि जीवन में मौन का बहुत बड़ा महत्व है और मौन हमें स्वस्थ रहने में आ, कुछ हद तक तो नहीं लेकिन बहुत हद तक बहुत ऊंचाई तक ले जाकर के शांति प्रसन्नता और स्वस्थ मन का सृजन करता है उससे संबंधित ही रचना है बिल्कुल दूसरी रचना है मौन के प्रवाह जिसकी पंक्ति है एकांत परिवेश के सापेक्ष और निरपेक्ष प्रवाह के बीच एकांत परिवेश की सापेक्षता और निरपेक्षता के प्रवाह के बीच आक्रांत है भीतर की सुन्यता और जीवन समुद्र के आती जाती और उफंती लहरों के यथार्थ की गहराई में उतर देखता हूं भीतर की बुनावट को एकांत परिवेश की सापेक्षता और निरपेक्षता के प्रवाह के बीच आक्रांत है भीतर की शून्यता और स, जीवन समुद्र के आती जाती और फंती लहरों के यथार्थ की गहराई में उतर देखता हूं भीतर की बुनावट को तभी तो होती है अनुभूति शून्य में है नहीं कहीं भी शून्यता सुन्य में नहीं है कहीं भी सुन्यता वहां है कोई अनंत अथाह गहराइयों में मौन जिसके मौन के यथार्थ के प्रवाह से जोड़ना है स्वयं के भीतर की शून्यता को क्योंकि दो मौन के किनारों के बीच प्रवाहित है जीवन क्योंकि दो मौन के किनारों के बीच प्रवाहित है जीवन तभी तो शून्य के उस पार से आता है मौन का अंश और सृष्टि के पदार्थ को है पिघलाता और विविध अनंत स्वप्न है रचता फिर करतापन से परे हो जाता है अनंत में विलीन तभी तो मिलती है अतीत और भविष्य का वर्तमान तभी तो मिलती है अतीत और भविष्य का वर्तमान जिससे मौन के मर्म के कामना के स्वाद के लिए एक स्वप्न से दूसरे में और अनंत स्वप्न में है भटकते तभी तो मौन के मर्म के कामना के स्वाद के लिए एक स्वप्न से दूसरे में और अनंत स्वप्न में है भटकते लेकिन नहीं देखते कभी भीतर की शून्यता को जिससे होती है संभव विचारों की प्रकृति के उस पार देखना तभी तो है मिलती महामौन के अंश भीतर की शून्यता के भीतर शायद यही है सृष्टि के प्रवाह के भीतर दृश्य और अदृश्य के साथ जागना शायद यही है सृष्टि के प्रवाह के भीतर दृश्य और अदृश्य के साथ जागना जी डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई और मौन जो है आत्मा का आभूषण है जिससे आत्मा की उन्नति होती है ये आपने बताने की कोशिश की अपनी रचना में और बहुत ही अच्छा लगा हमें इस रचना को सुनकर तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी जो चिकित्सा यात्रा जो है वो कब से कहाँ तक आपने शुरू की इसमें कहाँ कहाँ आपने प्रैक्टिस की थोड़ा सा यात्रा के बारे में बताइए आपने <laughs> मैं पटना से आनंद आया जी। और उसके बाद हमारी जो यात्रा एक ही जगह पूर्ण हुई है क्योंकि हम पहले भी वहाँ थे और उसके बाद यहाँ आने के बाद आनंद के डाकोर से स्टार्ट हुआ और वहीं पूरे समय तक रहे फिर वहाँ से अवकाश भी मिला लेकिन अवकाश के साथ मुझे उपहार में ये मिला कि जब तक आप चाहें तब तक कर सकते हैं अरे वाह बीच में एक दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण हमारा अस्वस्थता पूरा रहा बहुत भाग दौड़ नहीं कर सकते थे तो मैंने अम, अपनी मजबूरी दिखा हालांकि उन लोगों ने बहुत स्नेह और संवेदना मेरे प्रति रखा जी, फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आ, कभी कभी सेवा देना शुरू किए और बोला की जब भी आपको आप लगे तो आप सेवा देना है और हमारे तरफ से जो भी आपके लिए उपहार स्वरूप होता है वो हम करते रहेंगे करते रहेंगे <laughs> चलिए बहुत बढ़िया और मैं चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति जो है बीमार ना हो इसके लिए जैसे कि आपने बताया सराउंडिंग और हवा पानी इसका ख्याल रखें खाना जो खा रहे हैं उसका ख्याल रखें इसके अलावा हम लोग जैसे भारतीय परंपरा के अनुसार हमें और क्या चीज़ें हमारी सेहत के लिए हमारी आत्मोन्नति के लिए इनकलूड करना चाहिए अपने लाइफ में देखिये जब हम समाज में आते हैं अर्थात मेरा जन्म होता है जी जी जी. तब से माता की गोद से जो उनका अपना अमृत स्वरूप जो दूध होता है जी जी जी वो हम पीते हैं वो हमारे लिए अमृत स्वरूप है बिल्कुल हमारे यहाँ अमृत की कमी नहीं है जी जी माता का जो दूध होता वो है।, नु, नु, जो जो है वो अमृत ही है क्यूँकि उसमें जो शक्ति है वो हमारे दीर्घ जीवन के लिए लंबे जीवन के लिए जिसमें बहुत सारी चीजों के लिए संघर्ष होता है बिल्कुल उसके लिए वह अमृत ही है बिल्कुल बिल्कुल दूसरी चीज जो हम जिस परिवेश में चलते हैं बड़े होते हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं और नौकरी प्राप्त करते हैं एक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करते हैं इस क्रम में हमारी मनोभावनाएं विचार और आपाधापी तो रहता ही है साथ साथ हम एक लेवल प्राप्त करना चाहते हैं फर्स्ट होना बिल्कुण, है ऐसा करना है बहुत अच्छी गाड़ी हो मकान हो तो भौतिक संसाधन के प्रति जो आकर्षण है लुपता है दी, उसके दी। लिए हम जितना आवेशित होते हैं हमें तमो रूप से आवेशित नहीं होना है भीतर से संयमित रहना है बिल्कुल बिल्कुल और भीतर का संयम तीन चीजें में होता है स्वाद विचार बेस्ट श्रोता बनकर और साथ साथ हमें प्रबंधन करना है अपने विचारों का और किन विचारों को हम ले और किन विचारों को हम दें साथ साथ हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने कौन सा रास्ता अपनाया है फर्स्ट तो यह है अगर हम इन सब चीजों में शांति और प्रसन्नता के साथ अपने मेहनत के बल पर अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं हुँ, हुँ, तो हमारे भीतर की जो केमिस्ट्री है जिसको हम मेटाबॉलिज्म हैं वह कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, हम बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने में इतना भीतर से आवेशित होते हैं कि हमारा संयम संतुलन बिगड़ता है तो मेरा संतुलन जो बिगड़ता है वो मेटाबोलिज बिगड़ता है मेरा जो मेंटल uh, स्टेटस है जितने भी सिस्टम है भीतर काम कर रहे हैं वो सारी सिस्टम में डिस्टरबेंस होती है तभी हम बीमार होते हों इसे किसी भी उम्र में हो बड़े उम्र के हैं वरिष्ठ नागरिक हैं या जो युवा लोग हैं उनको सबसे पहले योग प्राणायाम ध्यान आसन राजयोग इनकी एक दो घंटा तो जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए और जी साथ जी साथ मौन योग में रहना है ध्यान भी करना है भिल्कुल, भिल्कुल। ताकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी भीतर से अनुभूति होती है देखिए स्थूल जगत में स्थूल शरीर से जो हम प्राप्त करते हैं लेकिन उसके वास्तविक सत्ता तो आत्मा ही है हम भूल जाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने इगो को बनाए रखने के लिए हम के आत्मा भी मेरे भीतर एक बहुत बड़ी सत्ता है वह कितना हमारा साथ दे रही ये हमें ध्यान रखना है तो हम आत्मा के संतुलन और उसके स्वभाव को देखते हुए हम आने वाले लक्ष्य और प्राप्त करने वाले लक्ष्य चाहे वो खान पान रहन सहन दृष्टि कहो विचार का हो, हो विचार तो नहीं जी जी। कहीं कहीं अंतरिक खुशी भी हो रही होगी कि इतना सरल जीवन है लेकिन इसे हम लोग बिना सोचे समझे कुछ करते हैं जिसकी वजह से मुश्किल में आ जाता है अगर सोच समझ के साथ सदविवेक के साथ आप अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहता है तो जाते-जाते एक और रचना डॉक्टर साहब साहब। का सुन लेते हैं, हैं। उसके बाद पूरा करते हैं। <laughs> जी जी। डॉक्टर ओके ठीक है। है। अगली रचना स्मृति की अभिव्यक्ति इस रचना के संबंध में दो पंक्ति हम बोलना चाहते हैं जी, जी। दर्शकों मित्रों के लिए स्मृति हम खोते नहीं है बिल्कुल जितनी बार हमारा जन्म होता है सबकी स्मृति आत्मा के भीतर संस्कार के रूप में संग्रहित होता है लोग कहते हैं मैं खाली हाथ आया हूं संसार में नहीं हम अपना संस्कार लेके आते हैं कुछ इसी आधार पर यह रचना है शीर्षक है स्मृति की अभिव्यक्ति पंक्ति है प्रकाश समुद्र के भीतर और बाहर की लहरों में ढूंढता हूँ स्वयं को प्रकाश समुद्र के भीतर और बाहर की लहरों में ढूंढता हूँ स्वयं को और आनंद के उस पार जाकर है बनना यथार्थ और आनंद के उस पार जाकर है बनना यथार्थ फिर साक्षी की संवेदना से स्तब्ध है अंतर्मन और निरंतर और निरंतर गुजरते सुबह शाम हर सांस के चिंतन मनन और मंथन के बाद सोचता हूँ साक्षी की संवेदना से स्तब्ध है अंतर्मन और निरंतर गुजरते सुबह शाम हर सांस के चिंतन मनन और मंथन के बाद सोचता हूँ आखिर क्यों है मर्म की पूर्णता क्योंकि हर कामना की गहराई में है आनंद तभी तो सृष्टि में स्मृति की लहरें अतीत के अतीत से वर्तमान में होती रहती है अभिव्यक्त तभी तो सृष्टि में स्मृति की लहरें अतीत के अतीत से वर्तमान में होती रहती है अभिव्यक्त और जीवन है दर्पण समय के तीनों रूप का और जीवन है दर्पण समय के तीनों रूप का फिर पंच महाभूत अंतलीन है आवरण में जो हर पल रहता है पिघलता जो हर पल रहता है पिघलता फिर भी तटस्थ फिर भी तटस्थ लेकिन मन है देता मिथ्या दृष्टि लेकिन मन है देता मिथ्या दृष्टि जबकि कर्म के प्रवाह पहुंचते हैं बहुत गहरे ऐसे में फल मिले जो भी जैसा भी प्राप्ति के लिए रखना है स्वीकार फल मिले जो भी जैसा भी प्राप्ति के लिए रखना है स्वीकार नहीं तो घना होता जाएगा आत्मा के आवरण नहीं तो घना होता जाएगा आत्मा के आवरण शायद भोग के शीर्ष पर होता है अनुभव शायद भोग के शीर्ष पर होता है अनुभव माया ही आधार है कर्म का और मुक्ति का प्रेरक तभी तो मौन के साथ चलकर है पहुँचना वहाँ तभी तो मौन के साथ चलकर कर पहुँचना है वहाँ जहाँ अस्थाई है आनंद जीवन के भीतर भी और मृत्यु के उस पार भी डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर जो है रचना आपने सुनाई आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी आनंद दे रहा है आपकी रचना है और बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने तीन रचनाओं को हमारे बीच में शेयर किया अपनी लिखी हुई और इसके साथ में आपकी जीवन यात्रा के कुछ चुनिंदा अनुभवों को चिकित्सा जगत की आपने शेयर किया तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए जी शुक्रिया ओम शांति ओम शांति चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ हमने डॉक्टर पंकज जी को सुना और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने शेयर की अपनी और रचनाओं को भी आपके साथ शेयर किया है तो चलिए मैं चाहूँगा कि जहाँ भी आपको अच्छा लगता है तो उन रचनाओं को याद करके अपने जीवन को फ्रेम कीजिए सुखमय बनाइए ऐसी शुभ के साथ फिर से ढेर सारी खुशियाँ आप सभी को और आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में तब तक आप बने रही हमारे साथ नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जाह भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कते रहो